और उन्हें अपने इष्ट के रूप में स्वीकार किया इसके बाद ही लोग धीरे धीरे मां शारदा को पहचानने और उनसे परिचित होने लगे हैं इस क्रम विकास का एक रहस्य है महत्व तो है हमने देखा है कि स्वामी विवेकानंद ने सन्यास धर्म को जिस उद्देश्य से स्वीकारा था वह था श्री रामकृष्ण ने अमृतमय उपदेशों के प्रसार के द्वारा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 उसका तिरस्कार करना है अतः स्वामी जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सर्वप्रथम भारत में अन्नदान एवं शिक्षा दान करना होगा एक और कारण था भारत में सर्वत्र तमोगुण व्याप्त था और तमोगुण सत्वगुण सा प्रतीत होता है यदि तमोगुणी व्यक्ति को श्री रामकृष्ण के उच्च आध्यात्मिक उपदेश सुनाया जाए तो वह उन्हें गलत समझकर और अधिक तमोगुण में डूब जाएगा श्री कृष्ण के उपदेशों को ठीक ठीक समझने एवं ग्रहण करने के लिए सत्वगुणी नहीं हो तो कम से कम रजोगुणी अधिकारी की आवश्यकता है हम यह पाते भी हैं कि श्री कृष्ण ने जिन व्यक्तियों को सामान्यतः तो उपदेश दिए थे वे या तो कर्मठ गृहस्थ थे या विद्यालयों के तेजस्वी फुर्तीले नौजवान उनके शिष्यों में प्रमुख मास्टर वकील लेखक विचारक प्रचारक अफसर आदि थे घोर गुणी या विषयी लोगों को श्री कृष्ण सामान्यतः उपदेश देते ही नहीं थे किसी न किसी बहाने उनसे दूर रहते थे इस वर्ग के व्यक्तियों को श्री कृष्ण कर्म प्रवृत्ति कम करने एवं भगवान में मन लगाने का उपदेश देते थे एक डिप्टी मजिस्ट्रेट भक्त ने उच्चतर पद पा सके इसके लिए श्री रामकृष्ण से प्रार्थना की श्री रामकृष्ण ने उसका तिरस्कार करके अपने वर्तमान पद से ही संतोष करने का उपदेश दिया एक अन्य धनाढ़ भक्त ने स्कूल का अस्पताल खुलवाने की याचना स्कूल व अस्पताल खुलवाने की याचना की श्री रामकृष्ण उसे निरुत्साहित करते हुए कहा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 एवं प्रसार स्वामी जी के संदेश के प्रसार के बाद हुआ और मां शारदा का संदेश मां के जीवन में न तो तमोगुण की निष्क्रियता है न रजोगुण का चांचल्य मां अथक कर्मरत होते हुए भी पूर्ण रूप से शांत गंभीर बाह्य प्रकाश से सर्वथा रहित है मानव सत्वगुण में प्रतिष्ठित देवी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 जो श्री रामकृष्ण के उपदेशानुसार चाहते हुए भी भगवत दर्शन के लिए सर्वस्व का त्याग करने में असमर्थ हैं ऐसे लोगों को मां अभय देते हुए कहती हैं कि तुमसे जितना ध्यान जब हो करो बाकी मैं करूँगी आखिर तुम कितना कर सकोगी इत्यादि